नारायण नारायण आज का विषय है हर कृति में हेतु शुद्ध हो तीनों गुणों में तमोगुन सबसे अधिक अचेतन होने के कारण उसका प्रभाव इस संसार में शीघ्र दिखाई देता है तमोगुन के कारण दुष्ट बुद्धि होती है किंतु भगवान के नाम के सहारे अपनी बुद्धि को स्वच्छ करने की सुविधा मानव को है इसलिए खूब नाम स्मरण करना चाहिए उसे सत्वगुण का उदय होता है और बुद्धि शुद्धि होती है देह को कष्ट देने से भगवान वश में आते हैं ये बात गलत है ऐसा होता तो भगवान रास्ते में गिट्टी फोड़ने वालों के वश में जल्दी आते भगवान का ध्यान हमारे शरीर की अपेक्षा हमारे मन की ओर होता है मन में गृहस्थी की सफलता का हेतु रखकर भगवान के नाम पर कोई उपवास आदि कितने ही कष्ट करे उन कष्टों को देखकर लोग धोखे में आएंगे भगवान नहीं आएंगे गृहस्थी के लाभ आदि का हेतु ध्यान में रखकर उपवास करने की बात मुझे विशेष पसंद नहीं है उपवास अनायास हो जाने में जो आनंद है वह उपवास करने में नहीं है भगवान के स्मरण में हम इतने तल्लीन हो जाए कि हमारे मन में यह भाव पैदा हो जाए कि हम सदा भगवान के पास ही बास करे कर रहे हैं ऐसी स्थिति में शरीर पोषण की दृष्टि से भोजन भी कर ले तो कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन इसके विपरीत चित्त में भगवान का नाम ना हो और शरीर को उपवास करके खूब यातना दे दो तो पल्ले क्या पड़ेगा निर्बलता के सिवाय और कुछ नहीं कुछ लोग पागल होते हैं हम उपवास क्यों करते हैं यह उनकी समझ में नहीं आता कोई भी कृति हो उसका वास्तविक मूल्य उसके हेतु से स्पष्ट होता है हेतु शुद्ध हो तो फिर कृति चाहे कभी भले ना भी हो तभी भगवान उसे बुरा नहीं मानते लेकिन हेतु शब्द ना हो और कृति भले बहुत उत्तम हो तो भी भगवान उससे दूर रहते हैं मनुष्य का किया हुआ उपवास यदि निष्काम हो और वह केवल भगवान का स्मरण अंतकरण में निरंतर रहे इस हेतु से किया होता हो वह बहुत ही उत्तम होता है निष्काम कर्म का बहुत ही महत्व है भगवान के लिए भगवान चाहिए ऐसी हमारी वृत्ति हो बल्कि नाम स्मरण करते समय साक्षात भगवान भी हमारे सामने आकर खड़े हो जाए और हमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो हम उनसे यही मांगे कि आपका नाम ही हमें दो इसे कहते हैं निष्कामता क्योंकि साकार में व्यक्त हुए भगवान शायद कभी नहीं रहेंगे लेकिन उनका नाम अखंड टिकेगा और भगवान का नाम स्मरण किया तो वह हमारे पास आने का बंधन उन पर रहेगा इसलिए शरीर को अतिकष्ट देने की झंझट में ना पड़कर भगवान के लिए उनका नाम स्मरण करते रहिए उनकी कृपा हुए बिना नहीं रहेगी नारायण नारायण